मैं कहीं बाहर चला गया था और जब तक मैं आया तब तो तुमने मुझको थोड़ी सी चने दिए तो मैंने कहा इतना ही दिया तब तो तुमने सच्ची सच्ची बात बता दी थी कि कृष्ण दिया तो ज्यादा था लेकिन मैं अपना तो पा गया और फिर मेरी भूख बनी रही तो मैं तुम्हारा नहीं पानी लग गया और पाती पाती जितना बचा उतना तुमको दिया याद है तुमको मित्र हाँ स्मरण है क्या अच्छे एक बात बता। सच्ची बताओ क्या हाँ बात जरूर क्या मित्र एक बात बताओ हमने तो ब्याह कर लिया तुमने देखी नहीं तू बता तू पर ब्याह हुआ कि नहीं हुआ बता तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ अब ब्याह हुआ तो तेरे को पत्नी बढ़िया मिली कि नहीं मिली मित्र की बात हो रही है महाराज मैं जो वचन का प्रयोग कर रहा हूं ना ऐसा मैं समझना कि मैं भूल ही कर रहा हूं तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ तेरे को पत्नी अच्छी मिली कि नहीं मिली अपि ब्रह्म गुरुकुलातालब्ध दक्षिणात समवृत्तेन धर्मज्ञ भारी ओढ़ा सदृशी नवा मिली कि नहीं मिली? सुदामा की आंखों से आंसू सुदामा रोने लग गए श्री कृष्णचंद्र परमात्मा सब जानते हैं अभी तो मिलकर आए हैं सुशीला से अभी अभी तो मिलकर आए दो देर पहले क्या मालूम पड़ता है तेरे को पत्नी रद्दी मिली इसलिए तेरे आंखों में आंसू आ गए ओठ पर हाथ रख दिया सुदामा ने कृष्ण ऐसा पं ऐसा मेरी तरह पत्नी तुमको नहीं मिल सकती मुझे कितनी सुंदर पत्नी मिली है कृष्ण जितनी सुंदर पत्नी किसी को मिल नहीं सकती मेरी पत्नी अद्वितीय है कृष्ण मेरी पत्नी की तरह किसी को पत्नी मिल नहीं सकती लोगों की पत्नियां सेवा करती हैं खिलाती है, पिलाती है, पाद संवाहन करती है, दुख में दुखी रहती है, सुख में सुखी रहती है, पति के लिए सर्वस्व त्याग कर देती है, ऐसी पत्नियां तो बहुत मिल जाएंगी कृष्ण लेकिन ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी जो पर भारत परमात्मा के पास जबरदस्ती भेज दे, ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी कृष्ण मेरी तरफ पत्नी कोई नहीं पा सकता कृष्ण कृष्ण मेरा हृदय भयंकर अहंकार की ग्रंथि से आक्रांत था उस अहंकार की ग्रंथि का मेदन मैं करने पाया कृष्ण तुम्हारे दरबार में आज तक आ न पाया कृष्ण लेकिन उस अहंकार ग्रंथि का वेदन करके और मुझे तुम्हारे चरणों के सन्निकट पहुंचाने वाली पत्नी की तरफ पत्नी दुनिया में कहीं कोई और है कृष्ण मेरी पत्नी महान है कृष्ण मेरी पत्नी की तरफ पत्नी मिल नहीं सकी सुदामा के आंखों से आंसू झरझर गए कृष्ण वही पत्नी पत्नी है जो परमात्मा तक पहुंचा दी कृष्ण वही पत्नी पत्नी है जो प्रेम से न हो तो जबरदस्ती डांट के परमात्मा तक प्रभाव पत्नी अगर पति को डांट के राम जी के पास पहुंचाती है तो महान पति है उसने धर्म का अनादर नहीं किया। अगर पति को डांट करके भी गाली बग करके भी करुए बचन कह करके भी चुभने वाली शब्दावली कह करके भी अगर पति को राम के चरणों में पहुंचा दिया तो वही महान पत्नी है। कृष्ण कृष्ण भावाक्रांत हो गए कृष्ण जानते थे सुशीला कैसी कृष्ण कर सका तुमको उस बात याद है क्या एक दिन गुरु पत्नी ने कहा लकड़ी ले आओ और हम तुम दोनों लकड़ी लेने के लिए गए थे दोनों मैं याद है हां कृष्ण याद हम दोनों ने लकड़ी पीनी थी सूखी हुई आम की लकड़ियां सुविधा के लिए याद है हा कृष्ण याद है बिन् के गठर बनाया था गठर बना के हम तुमने अपने मस्तक पर रखा उसको चले रास्ते में घनघूर बारिश हुई कृष्ण सुदामा तुमको याद है हां कृष्ण मुझको याद सुदामा तुमको याद है मैं ठंड में ठिठुर रहा था हां कृष्ण याद है उसके बाद क्या हुआ सुदामा तुमको याद है सुदामा रोने लगे कृष्ण मुझको कुछ नहीं याद कि जब मैं ठंड में ठिठुर रहा था सुदामा तो तुमने अपने शरीर को मेरे ऊपर डाल दिया था तो मुझे ठंड नहीं लगे तुमको याद है कि या तुमने ठंडी बर्दाश्त करके अपने हृदय में समेट करके मुझे ठंडी से बचा लिया सुधा मैं तुमको याद है सुदामा मैं कितना कृतज्ञ हूं तुमने तो मुझे ठंडी से बचा लिया लेकिन मैं तुमको ठंडी से आज तक नहीं बचा पाया। मेरी ठिठुरट को तुमने समाप्त कर दिया लेकिन तुम आज तक ठिठूटते रहे हुँ? अच्छा सखा जाने एक बात बोलो तो वही कहते थे मेरी पत्नी बहुत अच्छी है तुम्हारी पत्नी कभी मेरा भी याद है कभी मुझे भी स्मरण करती कभी मेरी भी चर्चा तुमने उसको सुनाई है कि कृष्ण मैंने तो नहीं सुनाई लेकिन जब से उसने सुना है किसी से तुम्हारा नाम तब से तुम्हारे नाम के अतिरिक्त उसके जमान पर कुछ नहीं रहता सुगामा एक बात बताया उसने मेरे लिए कुछ दिया है बोलो बताओ सखा अगर दिया है तो मुझे दे दो सुदामा चुप है बोलो सुगा कुछ दिया है सुगामा चुप सुदामा की, सुदामा, की मेरी मेरी सुदामा की पत्नी ने चिट्ठी लिख के दिया था सुदामा की पत्नी ने चिट्ठी लिख के दिया था और अपने पति को दिया कि मेरी चिट्ठी मेरे आराध्य तक पहुंचा दे उस चिट्ठी को अंतर्यामी तक पहुंचा देना मुझे चिट्ठी दिया है लिख करके सुदामा की पत्नी ने चिट्ठी दिया ये चिट्ठी के अक्षर ऐसे थे जिसको कृष्ण के सिवा कोई बांच ही नहीं सकता था इसकी लिखावट इतनी विलक्षण थी भाषा इतनी गंभीर थी कि कृष्ण के अतिरिक्त उसको कोई समझ भी नहीं सकता था सुदामा की पत्नी ने चिट्ठी लिया है सुदामा लगे कहने की कृष्ण जब मैं चलने लगा तो मेरी पत्नी ने कहा कि आपको कृष्ण से कुछ नहीं कहना है आपको मुझसे कुछ नहीं मांगना है मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है मैंने सब कुछ लिख दिया है इसमें इसको पढ़ते ही कृष्ण निहाल हो जाएंगे मैंने ऐसी चिट्ठी मेरी पत्नी ने चिट्ठी मुझे दो मेरी मेरी मित्र की पत्नी ने जो दिया है सुशीला ने जो दिया है उसको मुझ दो मुझको दो द्वारिका के मणिमय प्रांगण में झींगा झीगी होने लगी दे दो दे दो नहीं नहीं, दे दो दे दो नहीं नहीं इस दे दो नहीं नहीं। महाराज इस झींगा झींगी में जीर्ण फट गया चावल बिखर गया उस बिखरे हुए चावल में चिट्ठी थी और उस चिट्ठी को कृष्ण पढ़कर करके रोने लग हमें नरोत्तम जी को लाइन याद आती कैसे बिहाल दिवाई ने सो पग कंटक जाल गड़े पुनी पुनिजोई य महादुख दुख पाए सखा तुम आय इत कि तय दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोय पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए मै भक्तन हाथ लिखा आठों याम हृदय में राखू पलक नहीं विशरा मै नित भक्तन हाथ का राम जी जीण बट फट गया चावल इधर उधर हो गया चिट्ठी निकल आई चिट्ठी पढ़ लिया ठाकुर रोने चिट्ठी क्या थी कृष्ण हम तुम्हारे मित्र की पत्नी हैं हमारी हालत ये है कि चार मुठ्ठी चावल भी एक घर से नहीं ला पाए मेरे घर में तो था ही नहीं कृष्ण चार मुट्ठी चावल देने के लिए मुझे चार ब्राह्मणों के हाथ जाना पड़ा इसमें एक मुट्ठी लाल है एक मुट्ठी सफेद है एक मुट्ठी पतली है और एक मुट्ठी ये पतले मोटे लाल सफेद चावलों ने सुदामा की पत्नी की चिट्ठी है ये पढ़ लो कृष्ण मेरी क्या हाल है मैं उस स्थिति में हूं कि मुझे एक कुठी चावल नहीं मिलता अब कहने को मैं तुम्हारी मित्र की पत्नी ये मेरी चिट्ठी भगवान ने पढ़ लिया दूसरे दिन भगवान ने बड़े प्रेम से रखा जब सुदामा जी जाने लगी। भागवत में नहीं है और कहीं लिखा है हमने पढ़ा भी नहीं लेकिन संतों के मुझसे सुना है हमको बात बड़ी अच्छी है सुदामाजी महाराज ने जब जाने लगे तो ठाकुर कहते हैं जब आए थे तो गंदा पहन के आए थे जब तक यहां रहे तब तो तक पीतांबर पहने अब जब जाने लगे तो धुल कर के वो वस्त्र तैयार रखे सुदामा ने उनका स्मरण नहीं किया ठाकुर ने स्मरण किया सुदामा जी पीतांबर ये पीताम्बर उतार दीजिए ये वस्त्र पहन दीजिए ये वस्त्र तो धारण कर जिसको आप पहनते हैं किताब में उठा दू आपका भी हृदय कह रहा होगा कृष्ण कितनी कठोर कृष्ण की कठोरता को तुम क्या समझोगे कृष्ण को समझना आसान नहीं है कृष्ण ने सोचा कि दरवाजे से निकलेगा ब्राह्मण कहीं कोई व्यंग्य न करते कि कल में मंगा बन के आया था राजा बन और अगर कोई व्यंग कर देगा तो मेरे सुदामा कर दे फट जाएगा कोई व्यंग्य कर देगा कि कल भिकमंगा मंगावन के आया था आज राजा बन के जा रहा है कल फटी पहन के आया था आज पीतांबर पहन के जा रहा है देखो बुड्ढे को देखो, देखो को, सुदामा कर दे फट जाएगा ऐसे तो कोई यही कह सकता है कि देखो कितना भला ब्राह्मण है लेकिन कृष्ण कितने कठोर है कि इसके घर में आया तो इसको एक वस्त्र भी नहीं पहन अरे दुनिया वालों उसको कठोर कह देना लेकिन मेरे भक्त को कहीं कसी मत करना मेरे भक्त के ऊपर छीटा कसी करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा उसको कठोर कह दो मैं बर्दाश्त ने उन्हीं वस्त्रों से विदा कर दिया उनको यहां पर कवियों ने कई कवियों को हमने पढ़ा सुदामा जी के मुख से कृष्ण को कोसा है सुदामा जी कहते मांग मांग के खाया था क्या जाने देना हा हम सुनते हैं हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है हम किसी कुक को काटते नहीं सुदामा के चरित्र का अपमान करना है ये सुदामा के चरित्र का अपमान करना है इस सुदामा को नीचे गिरा देना है सुदामा के हृदय को वासना कलुषित कर देना सुदामा कभी ऐसा कह नहीं सुदामा तो चलते हैं अचलते हुए सुदामा कहते हैं आह मेरी कृष्ण कितनी अच्छी है मेरी कृष्ण कितनी अच्छी है मैं जब गया तो उनकी ब्रह्मलता तो देखो मुझको अपने प्रिया के पर्यंक पर बिठा लिया मेरा कितना पूजन किया अपनी पत्नियों के द्वारा चबट ढुलवाया क्या नहीं किया हम दरिद्र पापी यान व कृष्ण सील के तन क्वाहम दरिद्र पापी यान व कृष्ण सील के तन ब्रह्म बंधु ऋतुस्वाह बाहुभ्याम परिरंभिता हमारा अपने भुजाओं से परिरम्भन किया है ये परिरम्भन शब्द जो है बड़ा श्रृंगार परखे है बना बाहुभ्याम परिलंभिता इसकी व्याख्या तो मैं समाज में नहीं कर पाऊंगा बाहुभ्याम परिरम्भितः बाहुओं से मेरा परिरम्भन किया भाव जिस प्रकार प्रिया का परिरंभन किया जाता है उस प्रकार मेरा परिरंभन किया है बाहुभ्या परिरंभित बाहु अनिवासी प्रिया जुष्टे परंके भ्रातरो यथा महिष्या बीजित शांत वाल व्यजन हस्त निहाल होगा अगर कोई कहे कि तुमको धन नहीं दिया है कितनी कृपा की है कितनी कृपा की उन्होंने सोचा कि निर्धन अगर धन प्राप्त कर लेगा तो मतवाला हो जाएगा पथच्युत हो जाएगा अच्छुत पथच्युत होता नहीं देख सकते अधनों धनम प्राप्य माध्यन उच्चैर्ण माम स्मरे इत कारुणिको नूनम धने में भूरी नादान इसलिए धन नहीं दिया गया ये धन न देकर के उन्होंने कृपा की है धन न देना उनकी कठोरता का सूचक नहीं ऐसा कहते हुए भगवान के गुरु का स्मरण करते हुए अश्वर्षण करते हुए आने के समय तो सोके बुलाया था महाराज और जाने के समय द्वारिका से निकले और सुदामापुरी पहुंच गए रात्रि विश्राम नहीं करना पहुंच गए देखते क्या है? है तो वही सुदामा पर लेकिन यहां मेरी कुटिया नहीं मेरी ब्राह्मणी नहीं ये सब कहा चले गए यहां तो महल बन गया हंत तो मेरी कुटिया भी कोई ले गए मेरी ब्राह्मणी भी कहीं चली गई तब तक महाराज ब्राह्मणी सोलह श्रृंगारों से सजी हुई चमकती हुई महाराज आई सामने पति आगत आकर्ण्य मा पत्नुद्धर्षाद्र निश्चक्राम गृहा रूपिणी श्रीरिव आलयात श्री आलया तूर्णम निश्चक्राव लक्ष्मी जी करने के लिए आकर के सुदा जी के चरणों के वृत सुदा जी पहचान नहीं पीछे थे स्वामी मैं आपकी पत्नी अरे सुशीला तू स्वामी यहां पर तो विश्वकर्मा आए क्या कहती हो यहां रात में विश्वकर्मा आए स्वामी अब विश्वकर्मा ने आकर के देखते देखते सारी महल बना बनाता यहां पर सारी संपत्ति आ गई और हमसे कहा कि तुम इसके स्वामी नहीं हो चले स्वामी सुधामा की आंखें में कृष्ण कृष्ण तुम्हारा देखना कोई देख नहीं पाता दुनिया देती है तो दिखा के देती है तुम ऐसा देते हो कोई देख नहीं पा दुनिया कहती है कि मां ने दिया बाप ने दिया सेठ ने दिया साहूकार ने दिया राजा ने दिया लेकिन देखे तो तुम राजा ने दिया तो लोग कहेंगे राजा ने दिया ये तुम दोगे तो भी लोग कहेंगे राजा ने दिया नहीं लेकिन तुम्हारी इतनी तो दे कौन सकता है कृष्ण अद्भुत दान है तुम्हारा सुदामापुरी में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए रहने लग गए सुदामा जी कभी विषय का अत्यंत भोग नहीं किया उन्होंने कभी लंपट नहीं बने वो बुभुजे नातिल पट बुबुजे नातिलम्पट विषयांजायात्यक्ष बुबुजे नातिलम्पट इत्तम व्यवसित बुद्ध्या भक्तोतीव जनार्दनी वो जरार्दन के भक्त थे क्या जनार्दन जर, सम्राट विचित्र है जरार्दन मैने जरा मैने मारा माया का जो अर्दन करे उसका नाम है जनार्दन चूंकि जनार्दन के भक्त हैं माया मर्दन करने वाले के भक्त हैं ये है एतावता माया के द्वारा अतिक्रांत नहीं मुझे नाथ ही पता महाराज जी उस स्थान का नाम सुदामापुरी है वहां पर सुदामा जी का मंदिर है मैं अभी भी, भी जाके आया हूँ बहुत बार गया वहां सुदामा जी का मंदिर है वहां सुदामा जी की आरती होती अब तो नहीं होती महाराज जी तक मैंने जाके देखा तो मैं जीती दूंगा पहले महाराज डेढ़ घंटा सुदामा जी की, की आरती होती थी डेढ़ घंटा सुदामा जी की आरती सुदामा जी का मंदिर है वहां के राजा सुदामा जी वहां के राजा कृष्ण जी नहीं है वहां के राजा सुदामा इस प्रकार से सुदामा जी महाराज का चरित्र है ये भगवान के सखा का चरित्र है और आगे का जैसा भी प्रसंग होगा वो प्रसंग आपके सामने कल आएगा आज का प्रश्न यही निप होगा श्री सी, सीता रामचंद्र सी भगवान श्री सुदामा भगवान की श्री कृष्ण सुदामा वृषति निंदित शारदेन्दु यद विलशिता हसीतांगशोभातया मुनगांगसंगीराधा मुकुंदयुगल तदनंदमा प्रवेश मम वाच इं प्रषुक्ता सज्जीवयिलशक्तिधरस्वधाम अन्या हस्चरणश्रवणादी प्राणन्नमो भगवती पुरुषातवांछाकतुभ्य एवचर कृपासीधुभ्यवति पाव्यो वैष्णव्यो वैष्ण्यो नमो वैष्ण कंस वैष्ण वशुदेव कंसचारूरमर्दनम देवी पर श्रीकृष्ण वंदे जगद वारगीषा से वदनी लक्ष्मी से वक्षसी यस्द आराम कलिक्षा विरा सकला अभीरामस्त्रोकामखिश्रुतिसारमीप मध्यात्मदीपमतिर्षताधम करुणया व्यास संसारिण क्यव्यासूनुपयाम गुर मुनी नाराण नमस्कृत्य नरं चम देवी सरस्वती व्यास तथय धीर सीता मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम निगमकल्पतरो लित शुकुखादमृतद्रव संयुत पिबत भागवत रसमाननल मूर हो रिका भू भाव का श्रीवृंदव सी सीता रामचंद्र भगवान की भगवान श्री बलराम और कृष्ण द्वारिका में ही निवास कर रहे थे उसी समय एक सूर्य ग्रहण पड़ा बड़ा सूर्य एकदम अंधकारा छन हो गया सारा वातावरण उस समय समंतक पंचक्षेत्र में सभी लोग पढ़ा ले सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र जाने का महत्व है हमारे चंद्रग्रहण में काशी का स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण है सूर्योपरार हुआ सूर्य ग्रहण हुआ सब सब लोग समंतक पंचम क्षेत्र में पहुंचे ये एक परशुराम जी महाराज का क्षेत्र है इन सब में महाराज रक्त भर गए थे कुंडों में पांचों कुंडों में परशुराम जी महाराज ने यहां पर दुष्टों का विनाश करके एक यज्ञ किया था उसी क्षेत्र में सब सब लोग पहुंचे कुरुक्षेत्र में समन्त पंचमत क्षेत्र में सभी लोग आए मत्स्य से आए उशीनर से आए कौशल्य से आए विदर्भ से आए कुरु आए सृजय आए कंबोज आए केकय आए मद्र आए और कौंते आए आनर ताई केरल से आए सबकी जगह सब जगह से लोग वहां पर पढ़ारी व्रजधाम से बाबा नंद भी पहुंचे बाबा के साथ मैया भी गई है श्री राधा ललिता विशाखा चंद्रावली आदि सखियां भी गई हैं तो गए हैं सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए पुण्य संपादन करने के लिए लेकिन गोपाल गलाएं तो इसीलिए गई हैं कि शायद हमारे प्राण प्रियत अरे शशि व्यास जी महाराज लिख रहे हैं सबके साथ जाना लिखा है सब गए हैं लेकिन गोपीस्त चोत्कंठितास्त चीरम हमारे यहां ग्रहण तो सौ वर्ष पहले भी मालूम हो जाता है कि स्थिति को ग्रहण होगा अभी भी मालूम हो जाता है शतवर्षीय पंचांग अभी भी उपलब्ध है आज के सौ